श्री रामकृष्ण भावधारा नरदेव श्री राम कर्म कलेवरम श्री रामकृष्ण के लिए प्रयुक्त इस विशेषण के दो अर्थ हो सकते हैं पहला जिनका शरीर शुभ कर्मों से निर्मित हुआ या दूसरा जो निरंतर जगत कल्याण के कर्मों में लगे रहते थे जिनकी देह का उद्देश्य लोक हित के कर्मों में लगा रहना ही था जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है हमारे सभी छोटे मोटे कार्य विचार भावनाएं आदि मन पर एक छाप छोड़ जाते हैं पुनः पुनः दोहराने पर ये ही आदतों का संस्कारों का रूप लेकर अंत में हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं श्री रामकृष्ण में यह प्रक्रिया अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई थी कुछ उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है श्री रामकृष्ण ने जब कांचन त्याग का अभ्यास किया था तब अपने मन को प्रबोधित करने के लिए एक हाथ में रुपया और एक हाथ में मिट्टी लेकर गंगा किनारे खड़े होकर कहते थे रे मन यह रुपया है इससे सांसारिक सुख वैभवादि मिलते हैं लेकिन इससे ईश्वर नहीं मिलते इसीलिए यह मिट्टी के समान है मिट्टी रुपया रुपया मिट्टी ऐसा कहकर वे दोनों को एक साथ गंगा में फेंक देते थे उनका शुद्ध सात्विक एकाग्र मन इस विचार को तत्काल ग्रहण कर उस भाव में रंजित हो जाता था यही नहीं उनका मन उस भाव के साथ इतना अधिक एक रूप हो जाता था कि उसका प्रभाव स्नायुओं तक पर पड़ता था परिणाम स्वरूप वे भूलकर भी रुपये अथवा किसी धातु को स्पर्श नहीं कर पाते थे अगर अनजाने में भी धातु का स्पर्श होता तो उनके हाथ में बिच्छू काटने की सी पीड़ा होती थी सत्य वचन अपरिग्रह आदि में उनकी ऐसी दृढ़ता थी कि अनजाने में भी वे उनके विपरीत कार्य नहीं कर सकते थे उनका मन ही नहीं उनका शरीर भी विपरीत कार्य होने पर विद्रोह कर बैठता था जब मन तथा इंद्रियां भी इस तरह से सध जाए कि व्यक्ति अनजाने में भी भय या प्रलोभन से ही भी अनुचित कार्य न करे आदर्श के विरुद्ध न जाए तभी हम कह सकते हैं कि वह चरित्र में दृढ़ प्रतिष्ठित अथवा स्थित प्रज्ञ है श्री रामकृष्ण प्रत्येक कार्य को पूर्ण एकाग्रता एवं समग्रता के साथ करते थे वे छोटी छोटी बातों को भी अत्यधिक महत्व देते थे कर्म प्रधान तंत्र साधना के सभी अंगों का उन्होंने बारीकी से पालन कर साधना की थी शास्त्रों में कथन है कि अभिमान आदि समस्त पासों को त्याग कर भगवान का चिंतन करना चाहिए इस भाव को दृढ़ करने के लिए वे ध्यान करते समय यज्ञोपवीत और वस्त्र उतारकर ध्यान में बैठते थे वे मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे और अपने शिष्यों को भी ऐसा करने से विरत होने को कहते थे अगर मुंह से कोई बात निकल जाती कि मैं अमुक कार्य करूंगा, तो उसकी सत्यता की रक्षा के लिए वे वह कार्य करते ही थे कर्म में वे स्वच्छता एवं सुश्रृंखलता प्रिय थे स्नान का जल गंदी जगह न रखा हो जो वस्तु जिस स्थान पर रहनी चाहिए काम हो जाने के बाद उसे उसी स्थान पर रखना चाहिए किसी वस्तु को एक स्थान पर रख कर उसे भूल कर वहीं छोड़ नहीं आना चाहिए आदि उनके उपदेश उनकी कर्म कुशलता के प्रदर्शक हैं उपर्युक्त उदाहरण तीब्र एकाग्रता एवं लगन से किए गए छोटे छोटे कार्यों के द्वारा श्री रामकृष्ण के कलेवर अथवा शरीर के निर्माण के दृष्टांत हैं कर्म कलेवर का दूसरा अर्थ है जगत कल्याण के लिए सतत कर्मशील रहना श्री कृष्ण का आविर्भाव ही जगत कल्याण के लिए हुआ था उनकी साधना एवं सिद्धावस्था के बाद का जीवन सभी लोक कल्याण के लिए ही थे स्वामी शारदानंद जी ने गुरु भाव में प्रतिष्ठित श्री कृष्ण द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को सात श्रेणियों में विभक्त किया है जिनका उल्लेख अभी किया जाएगा कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आसक्ति और एकाग्रता और निर्लिप्तता का समन्वय श्री रामकृष्ण भी यह अद्भुत मात्रा में विद्यमान था जब वे जिस साधना को करते अपना पूरा मन उसी में डाल देते थे अन्य सारी बातें उनके मन से दूर हो जाती थी इस्लाम आदि की साधना के समय उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इस्लाम की साधना भी करते रहें और भवतारिणी माँ के मंदिर में भी जाते रहें नहीं इस्लाम की साधना के समय माँ जगदम्बा जो उनको इतनी प्यारी थी तथा जिनके ध्यान में वे निरंतर मग्न रहते थे उनकी स्मृति तक उनके मन में नहीं उठती थी मंदिर में जाना तो दूर रहा चित्त की यह तीव्र एकाग्रता उनके दैनंदिन जीवन में भी परिलक्षित होती थी अगर कलकत्ता जाना हो तो वे गाड़ी आते ही दौड़ उसमें बैठ जाते थे जाने के लिए व्यग्र हो उठते थे यह व्यग्रता अधैर्य का लक्षण नहीं बल्कि चित्त के उस विशेष गुण का लक्षण है जिसके कारण मन जिस चिंतन में लगता था उससे पूरी तरह एक रूप हो जाया करता था इसके साथ ही वे इच्छा मात्र से अपने मन को एक विषय विशे विशेष से हटाकर समाधिस्थ कर सकते थे जब किसी ने उन्हें कहा कि आप इन युवक भक्तों के लिए इतना क्यों सोचते हैं आपको तो निरंतर भगवान के चिंतन में लगना चाहिए तो उसकी बात मानते ही श्री कृष्ण का मन संसार का चिंतन त्याग कर ऐसी गहरी समाधि में लीन हो गया कि लोगों को भय होने लगा कि शायद वे पुनः बाह्यावस्था को प्राप्त ही ना हो उनकी तीव्र एकाग्रता ही उनकी व्याकुलता का रूप लेती थी पहले वे माँ जगदम्बा के दर्शनों के लिए व्याकुल रहते थे तो बाद में अपने शुद्ध अंतरंग युवक शिष्यों के लिए यहाँ भी हम आसक्ति व अनाशक्ति का अद्भुत समन्वय देखते हैं तात्पर्य यह कि उनका मन मिट्टी के एक गीले लोंदे की तरह था जिसे किसी भी सतह पर स्वेच्छा से लगाया और वहाँ से निकाला जा सकता था अद्भुत चेष्टम श्री रामकृष्ण की अद्भुत साधन चेष्टा थी तथा अद्भुत धर्म संस्थापन चेष्टा थी चेष्टा का अर्थ है प्रयास उपरयुक्त दोनों प्रयासों में श्री रामकृष्ण को सफलता भी प्राप्त हुई थी लेकिन केवल चेष्टा शब्द का प्रयोग सफलता से अधिक प्रयास को महत्व देता है अन्य किसी पूर्व अवतार में ऐसी कठोर दीर्घ कालव्यापी एवं व्यवधान रहित निरंतर साधन चेष्टा दिखाई नहीं देती एक के बाद एक विभिन्न धर्मों की नाना साधना प्रणालियों का अनुष्ठान उनके सभी अंग प्रत्यंगों सहित करना अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है उसके बाद सिद्धावस्था प्राप्त करने पर श्री रामकृष्ण ने लोक कल्याण के लिए भी महान प्रयत्न किए स्वामी शारदानंद नंदी ने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में उन कार्यों को सात श्रेणियों में व्यक्त किया है वे हैं पहला मां शारदा की शिक्षा जिससे वे जगत कल्याण का कार्य कर सकें दूसरा कलकत्ता के नाना धर्माचार्यों से मिलकर उनके जीवन की अपूर्णता दूर कर उन्हें पूर्णता प्रदान करना तीसरा सामान्य जन समुदाय की आध्यात्मिक पिपासा शांत करना चौथा अपने शिष्यों का चरित्र निर्माण करना तथा उन्हें अंतरंग एवं बहिरंग इन दो विभागों में बांटना, पांचवा एक नए धर्म संघ की स्थापना करना छठवा कलकत्ता में गृहस्थ भक्तों के घर जाकर उन्हें धर्मोपदेश दे उनमें आध्यात्मिक जागरण करना तथा सभी को प्रेम सूत्र में बांधना सातवाँ विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधकों की सहायता कर सभी धर्म संप्रदायों में प्राण संचार करना बाह्य दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि राम कृष्णा कृष्णादि पूर्वावतारों की तुलना में श्री राम कृष्ण के धर्म संस्थापना की चेष्टाएं कम थीं वस्तुतः श्री राम कृष्ण ने जिस स्तर पर कार्य किया वह उनके पूर्ववर्ती महापुरुषों के स्तर से भिन्न था श्री रामकृष्ण का संपूर्ण प्रयास मानव के भीतर निहित काम क्रोधादि रूपों को नष्ट करने की ओर था उन्होंने भले ही किसी बाहरी दानाओं या असुर का संघार न किया हो लेकिन उनमें मनुष्य के मन को इच्छा इच्छानुसार इस तरह गढ़ने की क्षमता थी जिस तरह गीली मिट्टी के खिलौने गढ़े जाते हैं लाटू जैसे संस्कार संस्कारहीन ग्रामीण बालक सेवक तथा गिरीश चंद्र घोष जैसे पापलिप्त व्यक्ति तक को उन्होंने अपने अमोघ स्पर्श से संत बना दिया था उपसंहार चार योग एवं उनके दोषों का निराकरण उपर्युक्त विश्लेषण के माध्यम से हमने श्री राम कृष्ण के चारों योगों के पूर्ण विकास को समझने का प्रयत्न किया है इन चार चारों योगों के साथ कुछ समस्याएँ तथा खतरे रहते हैं उदाहरण के लिए ज्ञान योग को ही ले लें ज्ञान योग विवेक और विचार का मार्ग है लेकिन इसके शुष्क ज्ञान में कोरे बुद्धिवाद में परिवसित हो जाने की संभावना है इसके विकृत रूप में विशेषकर वैराग्य के अभाव में यह भोगवाद का रूप ले सकता है ज्ञान के आड़ में व्यक्ति विषय भोग करता हुआ स्वयं को तथा दूसरों को छल सकता है और चूँकि ज्ञान का कर्म के साथ समन्वय संभव नहीं है अतः ज्ञान योग निष्क्रियता या अकर्मण्यता का रूप भी ले सकता है श्री रामकृष्ण में इन सभी समस्याओं का अति स्पष्ट और सुंदर उत्तर प्राप्त होता है युवक हरि जो आगे चलकर स्वामी तुरियानंद हुए वेदांत शास्त्रों के अध्ययन में रुचि रखते थे एक दिन श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा वेदांत का सार ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या यही है ना? बस इसकी धारणा करने का प्रयत्न करो अर्थात इतने अधिक ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है इस तरह उन्होंने बुद्धिवाद को प्रोत्साहित न कर ज्ञान योग के सिद्धांत को जीवन में उतारने पर बल दिया तुरयानंद जी को ही उन्होंने कहा था कि मां जगदम्बा की कृपा से सब कुछ संभव है ज्ञान भी इस तरह ज्ञान योगी तुरयानंद जी को उन्होंने मां की भक्ति का भी उपदेश दिया था एक वेदांती कुछ दिनों के लिए दक्षिणेश्वर में रहा था वेदांत की दुहाई देकर वह कुछ दुराचरण किया करता था श्री रामकृष्ण के पूछने पर उसने कहा कि जब सब कुछ मिथ्या है तो मेरा आचरण भी भला क्यों सत्य होने लगा इस पर श्री रामकृष्ण ने उसे फटकारते हुए कहा था कि मैं ऐसे वेदांत पर थूकता हूं जहाँ तक कर्म त्याग का प्रश्न है श्री रामकृष्ण का कथन था कि ज्ञान होने पर कर्म त्याग अपने आप हो जाता है उसे प्रयत्नपूर्वक त्यागना नहीं पड़ता ऐसा स्वयं श्री रामकृष्ण के जीवन में हुआ था माता के मृत्यु के बाद तर्पण के लिए जल हाथ में लेने पर जल हाथ से लुढ़क गया था इसे शास्त्रों में गलित हस्त कहते हैं तथा यह कर्म त्याग का प्रतीक है ज्ञान योग की तरह राजयोग की भी समस्याएं हैं राजयोग आसन प्राणायाम प्रधान हो शरीर केंद्रित होकर रह जाता है लोग योग का उपयोग शारीरिक रोग दूर करने में ही करने लगते हैं और अपना प्रमुख आध्यात्मिक उद्देश्य भूल जाते हैं या फिर योगज सिद्धियों के प्रलोभन में फंस कर हो जाते हैं श्री रामकृष्ण ने इन दोनों के प्रति सावधान किया है उन्होंने स्वयं हट योग की साधना की थी लेकिन वे उसका कभी उपदेश नहीं देते थे और न ही अपने शिष्यों को उसकी साधना करने देते थे सिद्धियाँ तो उनकी दृष्टि में विष्टा के समान त्याग्य थी भक्ति योग में भी खतरे हैं त्याग और वैराग्य के अभाव में यह भावुक उच्छ्वास और भोगवाद में परिणत हो सकता है भले ही श्री रामकृष्ण भावावेश में नृत्यादि करते थे प्रेमाश्र बहाते थे लेकिन उन्होंने कभी भाभावेश में समय नहीं खोया भावावेश युक्त एक युवक को देखकर उन्होंने कहा था कि असावधान होने पर उसका पतन हो सकता है और हुआ भी वैसा ही था स्वामी विवेकानंद भावावेश अश्रु विसर्जन आदि के विरोधी ही थे क्योंकि उनसे मानव का मन कोमल हो जाता है उसकी दृढ़ता नष्ट होने की संभावना रहती है श्री रामकृष्ण भी स्वामी जी की इस बात का अनुमोदन करते थे अनासक्ति के अभाव में कर्मयोग महान बंधन का कारण हो सकता है तब कर्म कर्मयोग न होकर केवल कर्म भोग हो जाता है अहंकार की वृद्धि की भी संभावना होती है एक के बाद दूसरा इस तरह कर्म बढ़ता ही चला जाता है श्री रामकृष्ण ने बार बार इस प्रकार के कर्मों के विरुद्ध सावधान किया है योगों के इन दोषों को दूर करने के उपाय वस्तुतः इस योगों में ही विद्यमान है यदि ठीक ठीक नियमानुसार इन योगों का अनुष्ठान किया जाए तो कोई समस्या नहीं होती यह बात श्री कृष्ण के जीवन से स्पष्ट है इन योगों का परस्पर समन्वय भी इसके प्रत्येक के दोषों के निवारण का उपाय है इस दृष्टि से श्री राम कृष्ण का जीवन एक सुंदर साँचा है जिसके अनुरूप हमें जीवन को ढालना है स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट कथन है कि जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान भक्ति कर्म और योग इनमें से एक की भी कमी होगी उसने अपने चरित्र को श्री रामकृष्ण रूपी सांचे में पूरी तरह नहीं ढाला है